कठोपनिषद शांक भाष्य अध्याय एक वल्ली तीन यस् विज्ञानवान भवती समनस्क सदा शुचि स तो तत्पद्वापनोति यस्मा भूजो न जायते किंतु जो विज्ञानवान संयचित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से वह फिर उत्पन्न नहीं होता यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान विज्ञान विज्ञानवस्थ्युपेतो रथी विद्वान विद्वान्ेत युक्त मना एव सदा सतु शुचि स तो तत्पापनोति यदाप्रच्युत सन्भूय पुनर्न जायेज संसारे किन्तु जो दूसरा रथी विद्वान विज्ञानवान कुशल सारथी से युक्त समनस्क युक्त चित्त और इसीलिए सदा पवित्र रहने वाला होता है वह तो उसी पद को प्राप्त कर लेता है जिस प्राप्त हुए पद से च्युत न होकर वह फिर संसार में उत्पन्न नहीं होता किम पद मिथ्या वह पद क्या है इस पर कहते हैं विज्ञान सारथिरयन प्रग्रह नरह सो परम आपनोती तद परमं परम जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धिसारथि से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है विज्ञान जो विवेक विवेकबुद्धिसारथि ही पूर्वोक्तों मन प्रग्रहवान समाहित चित्तः प्रगृहतम सहित चि संचिचिन विद्वांसोध्वन संसारगते पारम परमे अग्नव्यमेतोति मुच्यते सर्वसारबंधन तद्ष्णु व्यापनशील से ब्रह्मण परसुदेवाख्य पम प्रकृष्ठ पदम स्थान सतत्वमितेत आपनोति विद्वान जो पूर्वोक्त विद्वान पुरुष युक्त बुद्धि सारथि से युक्त मनोनिग्रहवान यानी निगृहित चित्त एकाग्र मन वाला होता हुआ पवित्र है वह संसार गति के पार को यानी अवश्य प्राप्तव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है अर्थात संपूर्ण संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है उस विष्णु यानी वासुदेवनामक सर्व्यापक पर्रह्म परमात्मा का जो परम उत्कृष्ट पद स्थान, अर्थ स्वरूप है उसे वह विद्वान प्राप्त कर लेता है अधुना यद गस इंद्रिया स्थूलानी आरभ्य सूक्ष्मताम्यक्रमे प्रत्या प्रत्यत्मत अतिगम कर्तव्य आरभ्य अब जो प्राप्तव्य परम पद है उसका स्थूल इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्म तत्व के तारतम्य क्रम से प्रत्योगात्म स्वरूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इसीलिए आगे का कथन आरंभ किया जाता है इंद्रियादि का तारतम्य इंद्रिए परम चरथा शर्था च परम मनः मनसस्तु पर बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान पर इंद्रियों की अपेक्षा उनके विशेष श्रेष्ठ हैं विषयों से मन उत्कृष्ट है मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से भी महान आत्मा अर्थात महतत्व उत्कृष्ट है स्थूलानी तबदींद्रिया आत्मा आत्म्रकाशनाय आरब्धा तेभ्य इंद्रिभ्य स्वालेभ्य पर सूक्ष्म प्रतिगात्म प्रत्यगात्मूता इंद्रियाँ तो स्थूल है वे जिन शब्द स्पर्शादी विषयों द्वारा अपने को प्रकाशित करने के लिए बनाई गई हैं वे विषय अपने कार्यभूत इंद्रिय वर्ग से पर सूक्ष्म महान एवं प्रतिगात्म स्वरूप है तेभ्योप्येभ्य परम सूक्ष्मतर महत्गात्मूत मनः मन शब्दवाच्य मनस आरंभक भूतसूक्ष्मकल्पक मनसोपी परा सूक्ष्मतरा महत्रा प्रत्यगात्मूता च बुद्धि बुद्धिशब्दवाच्यम्यवसायाद्यारंभक भूतसूक्ष्म बुद्धि बुद्धेरात्मा सर्व महान सर्व्राणिबुद्धीना प्रत्यगात्मूतवादात्म महांसर्वहत्वाद्यक्ता प्रथम जात हैरण्यगर्भ तत्व बोधाबोधात्मक महानात्मा बुद्धे परुच्य उन विषयों से भी पर सूक्ष्म महां तथा नित्यस्वरूपूत मन है जो कि मन शब्द का वाच्य और मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है क्योंकि वही संकल्प विकल्पादि का आरंभक है मन से भी पर सूक्ष्मतर महत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत बुद्धि शब्दवाच्य अध्यवसायादि का आरंभक भूत सूक्ष्म है उस बुद्धि से भी संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि का प्रत्यगात्म भूत होने से आत्मा महान है क्योंकि वह सबसे बड़ा है अर्थात अव्यक्त से जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ हिरण्य तत्व है जो महान आत्मा ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न होने के कारण बोधा बोधात्मक है वह बुद्धि से भी पर है ऐसा कहा जाता है महत परम अव्यक्तम व्यक्ता पुरुष पुर्शा पर पुरुषापरम किंचित शासन महत्व से अभ्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है पुरुष से पर और कुछ नहीं है वही सूक्ष्मतत्व की पराकाष्ठा हद है वही परा उत्कृष्ट गति है महतोपि परम सूक्ष्मतरम प्रत्यगात्मूत सर्वहतरम चव्यक्त सर्व जगतों बीजभूतम अव्याकृतनाम रूप सत्व सर्वकार्य शक्ति समाहरूपम अव्यक्ताव्याकृता का सादीनाम ववाच्यम परमात्मल्योत्भावन समाश्रित वटकणिकायाव वट वृक्षशक्ति महत् भी पर सूक्ष्मतर प्रत्यगात्म स्वरूप और सबसे महान अभ्यक्त है जो संपूर्ण जगत का बीजभूत नाम रूपों की सत्ता संपूर्ण कार्य कारण शक्ति का समाह अव्यक्त अव्याकृत और आकाश आदि नामों से निर्दिष्ट होने वाला तथा वट के धाने में रहने वाली वट वृक्ष की शक्ति के समान परमात्मा में ओत प्रोत भाव से आश्रित है तस्माद्यक्ता पर सर्वकारण सूक्ष्मतर सर्वकार अत एव पुरुष सर्वपुरा पुरात ततो तथ्य परस प्रसंग निवार पुषाप किंचिदना पुषात्रघना किंचिदी वस्वंतर तस्मा सूक्ष्म महत्वप्रतगात्म्वा उस उक्ति की अपेक्षा संपूर्ण कारणों का कारण तथा रूप होने से पुरुष पर सूक्ष्मतर एवं महान है इसीलिए वह सब में पूरीत रहने के कारण पुरुष कहा जाता है उसके सिवा किसी दूसरे उत्कृष्टतर के प्रसंग का निवारण करते हुए कहते हैं कि पुरुष से पर और कुछ नहीं है क्योंकि चित्तघन मात्र पुरुष से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है इसलिए वही सूक्ष्मतत्व महतत्व और प्रत्यात्म तत्व की पराकाष्ठा स्थिति अर्थात परिवशान है अत्र्य आरभ्य सूक्ष्म अतएव चंतण सर्वगतिमता संसारिण परा प्रकृष्ठा गति यद्वा इति स्मृतेह। इंद्रियों से लेकर इस आत्मा में ही सूक्ष्म की परिसमाप्ति होती है अतः यही गमन करने वाले अर्थ संपूर्ण गतियों वाले संसारियों की पर उत्कृष्ट गति है जैसा कि जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते इस स्मृति से सिद्ध होता है ननु गतिश्चेदागत्यापी भवितव्यम कथम जस्माद भू जो न जायत शंका यदि पुरुष के प्रति गति है तो वहाँ से आगत लौटना भी होना चाहिए फिर जिसके पास से फिर जन्म नहीं हो लेता ऐसा क्यों कहा जाता है गति नई सदोषा सर्व प्रत्यत्म्वादतिरवती वृत्ोपचर्य प्रत्यात्म चर्शित्रियनोबुद्धिपर यो हिग सौ ग्रत्यग्रूप गणत्मूत नपर्येण तथा च च्रुति अनध्वगा अद्वसु पारिष्णव इत्यादि तथा दर्शयति प्रत्यगात्मत्व सर्वस्व समाधान यह दोष नहीं है क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होने से आत्मा के ज्ञान को ही उपचार से गति कहा गया है तथा इंद्रिय मन और बुद्धि से आत्मा का परत्व प्रदर्शित कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखलाया गया है क्योंकि जो जाने वाला है वह अपने पृथक अनात्मभूत एवं अप्राप्त स्थान की ओर ही जाया करता है इससे विपरीत अपनी ही ओर नहीं आता जाता इस विषय में संसार मार्ग से पार होने की इच्छा वाले पुरुष मार्ग रहित होते हैं इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है तथा आगे की श्रुति भी पुरुष का सब का ही प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती है आत्मा सूक्ष्मबुद्धि ग्राह्य है ये सर्वेश भूतेषु गूढ़ो आत्मा प्रकाशते दृश्यतेगृया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और बुद्धि से ही देखा जाता है ब्रह्मादि सर्व ब्रह्मादिस्तंभपर्यतु भूतेषु भूतेसुढ़ दर्शनश्रवणादी कर्मा विद्या माया छंडोत एवात्मा न प्रकाशत आत्मत्वेन क्यचि अहो अति अतिगंभी दुर्वगा्य विचिरा माचेय यद जंतु परम परमतत्म बोध्यम पर न गृहना देहेन्द्रियासातमात्म देशमी घटादिवत आत्मेंहम अमुष्य पुत्रुच्य गृहति नून परस्व मोमुह्यम सर्व लोको बभ्रमीति तथा चमरण नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया सामवृत इत्यादि यह पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों में गूढ़ यानी छिपा हुआ दर्शन श्रवण आदि कर्म करने वाला तथा अविद्या यानी माया से आच्छादित है अतः सबका अंतरात्म स्वरूप होने के कारण आत्मा किसी के प्रति प्रकाशित नहीं होता अहो यह माया बड़ी ही गंभीर दुर्गम और विचित्र है जिससे कि ये संसार के सभी जीव वस्तुतः परमार्थ स्वरूप होने पर भी शास्त्र और आचार द्वारा वैसा बोध कराए जाने पर भी मैं परमात्मा हूँ इस तत्व को ग्रहण नहीं करते बल्कि जो देह और इंद्र आदि संघात घटादि के समान अपने दृश्य हैं उन्हें किसी के न कहने पर भी मैं इसका पुत्र हूँ इत्यादि प्रकार से आत्मभाव से ग्रहण करते हैं निश्चय उस परमात्मा की ही माया से यह सारा जगत अत्यंत भ्रांत हो रहा है योग माया से आवृत हुआ मैं सबके प्रति प्रकाशित नहीं होता ऐसा ही यह स्मृति भी है ननु विरुद्ध मिदम उच्यते माधीरो न शोचते न प्रकाशते चा शंका किंतु उसे जानकर पुरुष शोक नहीं करता अर्थात वह आत्मा प्रकाशित अर्था ज्ञात नहीं होता यह तो विपरीत ही कहा गया है नई तकृतबुद्धे अभिज्ञेय प्रकाशत तो संस्कृतया अग्रया अग्रमिवाग्रया तया, तैयाग्रतपेत सूक्ष्मवस्तून पर कै सूक्ष्मदर्शि इंद्रिभ्य पार इत्यादि प्रकारेण परम दृष्टुम सूक्ष्मतापर्यदर्शन परूक्ष्म द्रष्टुँ शील ये सूक्ष्मदर्शिनस्थह सूक्ष्मदर्शि पंडितैर समाधान ऐसी बात नहीं है आत्मा अशुद्ध बुद्धि पुरुष के लिए अभिजेय है इसीलिए कहा गया है कि वह प्रकाशित नहीं होता वह तो संस्कार युक्त और तीक्ष्ण जो किसी पहने लोक के समान सूक्ष्म हो, ऐसी एकाग्रता से युक्त और सूक्ष्म वस्तु के निरीक्षण में लगी हुई तीव्र बुद्धि से ही दिखलाई देता है कि उन्हें दिखलाई देता है इस पर कहते हैं सूक्ष्म दर्शियों को इंद्रियों से उनके विषय सूक्ष्म हैं इत्यादि प्रकार से सूक्ष्मता की परंपरा का विचार करने से जिनका पर सूक्ष्म वस्तु को देखने का स्वभाव पड़ गया है वे सूक्ष्मदर्शी हैं उन सूक्ष्मदर्शी पंडितों को वह दिखलाई देता है यह इसका भावार्थ है लय चिंतन तत्प्रति पत्युपाय माह अब उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं येद्वांग मनसी प्राग त्दान आत्मरी ज्ञानमात्मि महति नियछे आत्मनि विवेकी पुरुष वाक इंद्र का मन में उपसंहार करे उसका प्रकाश स्वरूप बुद्ध में लय करे बुद्धि को महतत्व में लीन करे और महतत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे यच्छे प्राग्यो विवेकी किम विवेकिग्वाचम वागत्रोपलक्षणांद्रििया क्व मनसी मनसीदर्घ्यम तच मनो यछेदे प्रकाशस्वूपे बुद्धो आत्मनि बुद्धिर् मन आदिकर जो ज्ञानोतीत्मा प्रत्यक्सा ज्ञान बुद्धिमात्म महति भति प्रथमजे नियछेत प्रथम जबत स्वच्छस्वभावहात्मो विज्ञान आपदिए तम च महात आत्मा ये सर्विशेष प्रत्यमित रूपे विक्रीए सर्वांतरे सर्वुद्धि प्रत्यय मुख्य मुख्यात्म विवेकी पुष यच्छेद करे उपसंहार करे किसका उपसंहार करे वाक अर्थात वाणी का यहाँ वाक संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण कराने के लिए है कहाँ उपसंहार करें मन में मनसी पद में सकार के स्थान में दीर्घ प्रयोग छांदस है फिर उस मन को ज्ञान अर्थात प्रकाश स्वरूप बुद्धि आत्मा में लीन करे बुद्धि मन आदि इंद्रियों में व्याप्त है इसलिए वह उनका आत्मा प्रत्यक्ष स्वरूप है उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रथम विकार महान आत्मा में लीन करे अर्थात प्रथम उत्पन्न हुए महत्त्व के समान आत्मा का स्वच्छ स्वभाव विज्ञान प्राप्त करे और महान आत्मा को जिसका स्वरूप संपूर्ण विशेषों से रहित है और जो अविक्रिय सर्वान्तर तथा बुद्धि के संपूर्ण प्रत्ययों का साक्षी है उस मुख्य आत्मा में लीन करे